विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि योगेंद्र इतना शातिर और ट्रिकी होगा भला वो इतनी गहरी सुरंग के बीच पिछले दो हफ्तों से कैसे बिना पर्याप्त में वो कैसे करता हुआ? अभी तक और योगेंद्र एक दूसरे से लिपटे हुए पानी के बीच में ही दंगल लड़ रहे थे इसी बीच योगेंद्र ने किसी तरह से खुद को विक्रांत के चंगुल से छुड़ाया और फिर उठकर भागने लगा विक्रांत भी उठकर खड़ा हुआ उसने अपने नाइट विजन से आगे देखा तो पता चला कि आगे जाकर सुरंग का रास्ता ब्लॉक है वहां बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई थी जिस वजह से रास्ता बंद था।, था।, था लेकिन जब विक्रांत ने यह देख लिया बंद पड़ा हुआ है तब उसने दौड़ना बंद कर दिया वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था उसे पता था की अब योगेंद्र बचकर कहीं भाग नहीं सकता है योगेंद्र भी आगे जाकर रुक गया अब उसे यहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था वो चट्टान से सटकर खड़ा हो गया विक्रांत धीमे धीमे आगे बढ़ता ही जा रहा था तभी योगेंद्र ने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाकर विक्रांत की तरफ पूरे दम से फेंका विक्रांत ने पहले ही खुद की तरफ आते हुए पत्थर को देख लिया था तो उसने जल्दी से खुद को सावधान करते हुए पत्थर के वार से बचा लिया योगेंद्र अब चलाकी करने का कोई फायदा नहीं है बहुत भाग चुके तुम विक्रांत ने योगेंद्र को समझाते हुए कहा लेकिन शायद उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था तो रिएक्शन न दिया होता तो पक्का था कि विक्रांत का सिर फूट गया होता अब विक्रांत ने भी अपने दोनों हाथ में वहां पड़े पत्थर को उठा लिया फिर उसने योगेंद्र के शरीर का निशाना लेते हुए एक के बाद एक लगातार दोनों पत्थर उसकी तरफ फेंक दिए एक तो योगेंद्र के सीने में लगा दूसरा पत्थर सीधे योगेंद्र के चेहरे पर जा लगा पत्थर लगते ही योगेंद्र लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा उसके सिर से खून बहने लग गया पास जाकर देखा तो योगेंद्र जमीन पर करहाता हुआ पड़ा था कुछ ही पल में उसकी आंखें बंद हो गईं। वो शायद बेहोश हो गया था लेकिन उसके चेहरे से खून काफी निकल रहा था विक्रांत को भी ना जाने क्यों बड़ी कमजोरी सी हो रही थी उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी वो योगेंद्र के पास जाकर खड़ाई हुआ था कि पीछे से कुत्ता भी भौंकता हुआ आ गया वो विक्रांत से दस फीट की दूरी पर ही खड़े होकर भौंक रहा था विक्रांत ने कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा पकड़ लिया पकड़ लिया शाबाश कुत्ता भी भों भों करके मानो विक्रांत से बात कर रहा था धीरे धीरे विक्रांत की सांस लेने की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी वो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था शायद यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी विक्रांत को तुरंत ही अपने दूसरे टूल एयर मॉनिटर की याद आ गई उसने तुरंत ही इस टूल को माइंड में एक्टिवेट करते हुए यहाँ की एयर क्वालिटी को चेक करना शुरू कर दिया जैसे ही एयर मॉनिटर टूल चालू हुआ विक्रांत के दिमाग में एक लाल रंग की लाइट विक्रांत के माइंड में जल उठी और उसके साथ ही वजर का साउंड भी आना शुरू हो गया टूल की मदद से विक्रांत को पता चला की यहाँ एयर क्वालिटी तो बेहद खराब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा था जिस वजह से ही यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना जान का खतरा भी बढ़ सकता है गॉड, से निकलना पड़ेगा अगर टूल ना रहा होता तो शायद विक्रांत को पता भी नहीं चल पाता कि यहाँ की हवा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर उसकी तो यहीं दम घुटकर मौत हो जाती लेकिन अब विक्रांत अकेले ही यहाँ से नहीं भाग सकता उसे अपने साथ योगिंदर को भी लेकर जाना होगा कैसे भी करके उसे योगेंद्र को भी उठाना होगा अब भले ही वो मर्डर है लेकिन इस वक्त उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकालना होगा, वरना उसकी मौत हो सकती है ने योगेंद्र का हाथ इंच भर भी नहीं खिसका सका फिर विक्रांत ने देखा कि उसका एक हाथ पत्थर के नीचे दबा पड़ा था विक्रांत ने पूरी ताकत से उस पत्थर को हटाकर योगेंद्र का हाथ छोड़ाया जैसे ही विक्रांत ने पत्थर हटाया वहां पर पत्थर के नीचे उसे एक चमड़े का बैग दबा मिला ये लेडीज बैग लग रहा था विक्रांत को समझ नहीं आया कि आखिर योगेंद्र पर्स लेकर क्यों भाग रहा था लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अगर ये सोचते रह गए तो फिर खुद की जान तो जाएगी ही साथ में योगेंद्र की भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी ये सोचकर विक्रांत ने उस पर्स को अपने कंधे पर टांग लिया और फिर योगेंद्र के बाए हाथ में लगी हथकड़ी को पकड़कर अपने दाएने हाथ में फंसा लिया फिर पूरी ताकत से योगेंद्र को उठाकर बाहर लाने लगा अभी भी योगेंद्र बेहोशी की हालत में ही था जैसे जैसे विक्रांत उसे लेकर सुरंग में पीछे की तरफ लौट रहा था धीरे धीरे उसके दिमाग में जल रही लाल रंग की लाइट का कलर फीका पड़ता जा रहा था साथ ही वो कुत्ता भी जोर जोर से भौंक रहा था विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये क्यों भोंक रहा है उसने कुछ देखा है या बस यू ही भोंक रहा है कुछ ही कदम चलने के बाद लाल रंग की जगह हरे रंग ने ले ली थी विक्रांत को समझ आ गया था कि वो खतरे वाले एरिया से बाहर आ चुका है। अब उसे हल्की हल्की सात भी उसके बगल में बैठ गया विक्रांत के पीछे पीछे आया हुआ कुत्ता वहां आकर योगेंद्र को सूंघते हुए जोर जोर से भौंक रहा था कुछ पल भोंकने के बाद वो भी शांत होकर बैठ गया अब विक्रांत ने योगेंद्र के पास मिले चमड़े के बैग को देखना शुरू किया ये चमड़े का बैग काफी पुराना लग रहा था। अभी इसका कलर समझ नहीं आ रहा था लेकिन विक्रांत को इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि ये बैग नाइन्टीज के जमाने की लेडीज द्वारा यूज किया जाने वाला बैग था विक्रांत ने बैग खोल इसके भीतर देखने की कोशिश की वैसे गुफा के भीतर मिले इस बैग से विक्रांत को ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर जैसे ही उसने बैग के भीतर का चैन खोला विक्रांत अंदर देखकर सन्न रह गया